Boy, this is the era of science. This is the era of power. Oh, nature, nature, my God, the bloodshed, the horrors, the horrors of science. Yeah. k hey. a आतमरा तो नरबावा राजा चर बेटी को पियावे ला पई जे जेरा ब्यावे लर मासाती खजरा ब्यावे लाये ओ सतर होर म जदे गण पाते दो कोई को जायो जाने जाओ जान बारे अमर का लोटे तार लोटे तर मै जोड़ लोटे तारे हर कर पणिया धार धार का मेरा दिल्ली तोरा कर डाल तो मेरा तारो डाल तो सब धन किया तुम बहणन को डाय जा माया का मरू संग और आ को कर दिया दुल्ला ब्या आ रिदा कर आय हाडा हुआ ते अरे जन में का जा पूरा। आज जा आया जया सब पंचन को दसाय लगाओ देखो आया कोई जी से नवाया भगवान नाथ और गाया और श्रवण नाथ ने गाया दुल्लो आयो जय कोई तो दुल्ला धाड़ी ने निर्भय काका सुखेरे काका बैठो बैठो देख ले काका जो दिल्ली की मैंने दौड़ दिए और जो मोहल्ले को डायजा जामे दे दूंगा तो सारो डायजिम बिछड़ी उड़ रही मतवार तबला पे डुबकी पड़ रही पात्र का जिनके नाच तो दुल्ला धाड़ी ने सारा डायजा बांधी संग में दे दी तो बरात तो विदा कर देनी दुल्ला धाड़ी ने काका काका काका अब अब अब तो को को को मैंने दिखा दिखा दियो दियो है और ये को दिखा दियो, माता माथो नहीं दुल्ला धाड़ी की माता कहवा तो बेटा अब तेने तेरी कार करने सबरी दिखा दी अब काका को माथो काट ले तो काका को माथो काट के और कच्चे पुर्जन में कावा दियो ये ये करी थी धाड़ा दिया दो बहन लग अपने जमीदारा करके खा जब इसने डे अगर जो माई माता मेरा पिताजी ने कार्य कर वही कार्य करूंगा नहीं नहीं मैं चाहूँगा दारू पीऊंगा ये बात तो राजपूत राजऊँगा ना आभार हाँ याद है अच्छा इनका पिताजी का नाम था का नाम भाई सिंह मंगल सिंह भाई, भाई, दो, भाई दो भाई थे, दो भाई थे।, दो भाई थे। तो एक तो राजा की नौकरी में चाकरी में चाकरी था और एक एक ये बात धाड़ा में निकल गया में निकल था कौन से राजपूत ये साहब अब चवान हैद्दी लद्दी लद्दी दुल्ला की माँ लद्दी <Sapartcause> या का ही माता मामा ने राटनो राटन की ये नाम मालूम है है और दिल्ली का था मामा सत्तर मामा है क्या? नाम नाम मा अच्छा, अले अलेमा अलेमा अभी अलेमा तो अलेमा सलेमा। सलेमा। सलेमा सलेमा ये नाम नाम तो राजपूतन राजपूतन का का है। कौन को नहीं राजपुत्र तो ये राजा महाराजन के राजपूतन के तो ऐसा ही नाम धरे मर्द नाम बोले हाँ। संग। बोले और स्त्री का नाम नाम मतलब हाँ। ये ये अलेमा सलेमा प्यार का हाँ। इनमें तो नहीं है नहीं, नहीं। मतलब राज हाँ। राज। जैसे बादशाह हाँ। तो तो बादशाह आप तो अब थोड़ी सी मानो मास्टर जी जो आप है होना और आपने तू यह काम कर तो तो तो मैं वही का तो का जमाना वो तो तो का वो, तो वो, अच्छा। तो वो वो ऐसा ऐसा ही ही नाम कि राजपूत जबरो और ये फिर जब अलेमा सलेमा अब इनकी शादी किससे हुई थी हम थे नहीं है तो है। फरक, फरक है। चौण, चौण में अलग अलग है। अलग अलग अलग अलग नहीं? अलग तो अलग जो? जो साथ अलग अलग तुम तुम भी भी भी जोगी जोगी जोगी हो हो जब साथ घरवाली वो वो है है तो तो एक नहीं ना ये की आई थी साहब अब एक बात बताओ हम पूछना चाहते हैं हमको अब दिन से आपने एक बात है इसके पहले आपने की पूरी बात सुनाई? सुनाई? सुनाई सुनाई? किसको सुनाएगे? ये ये तो, वा, तो, तो, तो तो तो तो बाबा हमारे वहीं कोई किस हमने इसी तो लोग उनको जाट महीना गुजरे उन... तो उनको उनको और सुनाई कुछ ये तो अभी इसके पहली अब तो हमको दो तीन चार साल हुई किसके घर पे सुनाई वहाँ में भी और में भी गाई, हाँ। मास्टर भी मास्टर मास्टर जी जी के के के ने हमने वाला वाला काम काम काम नहीं नहीं हमारा घर से तो हाँ। गाते हो मतलब ये गायी लिश्मणगढ़ राजपूतन का जो गाँव चुचक? हाँ, हाँ, चुचक हाँ, ये ये क्या कहते हैं आप में में हाँ, में हाँ, ले जाए हमको गाबा, हाँ, जब आप, आप कहा जब इनके गुट्टी लगती है जब बस रच जाए मीना, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बेकी मीना में, खास खास तो मीना वो वो भी तो है नहीं चमान चमान नहीं। है नहीं, मेना भी तो तो है है ना राजपूतन का हैं। मेना कोई में ये कोई बार बार अच्छा अब हम पहले कोई में गुजरा हम तो अब वो बढ़िया पिता ने वो अब बाबा जी कोई होगा ले लिया जोगी जोगी फिर फिर जो उसने कोई कर ली हम हो गया हम हम हम तो हैं अब अब अब अब अब बनिया बनिया अग्रवाल ये ये में से ऐसे कर ली फिर हम जोगी सब कौन जोगपना ठाकर कोई, है, कोई, है, कोई कोई कोई कोई है, है, देवांदो अब हमारे जोगी भी है ना। हमारे भी भी भी भी है ना, अब वो ठाकरन हमारा कोई पुरखा नहीं बरानी कर ली बारह साल नगद एक एक तो और चौकीदार मीना चौकीदार मीना और राजपूत ज़्यादा ज़्यादा सुनते सुनते हैं चौकिदार चौकिदार सुनते हैं सुनते। ये दाड़ी ना ना ऐसे ना उनको जो सड़े हमसे तो बोलना है उनको रोष आता है रोष आता है देखो मास्टर जी थोड़ी सी देर लगेगी एक मीणा चौकीदार ने जा खोली सिया हाँ। ने मीना परागा ने सुबह पकड़ लियो, तो आप सच कर मानो मैंने आँखें देखा ये उसका पैर बिछा के अरे पत्थर धर के और मोगरी से यहाँ से बिल्कुल पाव पकड़ के रहा जब मैं एक जगह गा, गाबा चले गो, और ना था, अठा ये मुखाही है अरे बोले अठाह तो मतलब है बोले यहाँ बैठ घर में सो चाकी ना के पीढ़ा रखी जो पीडा पकड़ा नहीं अच्छे तो वहां घर वाले तो यही नहीं अब अब ये ये कोठी में बोतल ले। तो बोतल धरी दारू की शराब शराब ली, अब पीता भाई नाथ है। सु मेरे सामने है करड़र, करड़र, नाथ गीत सुना, जो सामने दांत कर अच्छी तरह हो जाऊँ चाहे तो कुछ भी भाई जब मालते जोर कोई बात नहीं नहीं राजपूतन को ही सा आ नुँ, आ नुँ so, मतलब मारा और सो so, ज्यादा कर अरबी ये ये बढ़िया हुआ ब्राह्मण ये, ये, ये नरसिंह जी महादेव जी का व्याहला ये ज्यादा सुनते हैं इनका इनका शौक है ज्यादा अरब ये वाली है ये गोपी चंद सुनते अजी मीणा ने ये नहालदेव भी, भी, भी।, भी, भी, अच्छा, अच्छा, भी सुनते को छछमना था ओ नहालदेव बिजाजिन भी है हम ने वो ने वो बस ने भी सुनते ये हां बिजुला धड़ी हां मैं भी सुने मैं मे, व्यापार ये हिंदून बसी ये बात पड़ गई तो ये बात पड़ का ये तो ये इंजन का ये चले вулкан इन कारण का बात नहीं खूब सुने मैं काई ना ये एक बात बात हो तो दूल्हा दाढ़ी की के अंदर ए, कोई माता का नाम नहीं आया कहीं पे भी जैसे के अंदर तो जानी चोर है, आ, तो जानी चोर कृष्ण जो है अवतार अवतार हो गया तरह का अवतार हुआ कृपा और पा कोई नहीं तो भगवान का घर से अवतार पैदा गुरु जी का इष्ट गुरु जी का इतना जोर का हद से ज्यादा जने गारो माजी बाजन कड़ी आई पोज मुगला गड़ दो दिली में बद और माजी रे बा Delhi me majboobad yaar ko taro yo bawan e pura parinda. जे पिपळ मदिरे काई ते गुडयो परसे पिपळ तेरो रे काई ते गुडयो तंबूडारी फुटा तोगडावे तंबूडारी फुटा तोगडावे हाळण मैं हाथी रे बो बेगम ताब मारे आ बेगम ता बेग मारे भार पार आ लाल कुए पर ताबेरकणी का तुए पर चादरता कल मोह बढ़ है कुदरती हरिया मैं जी गया थोड़ा घर भैरू गया माता जी ने बात कम करी कार्य भगत में हाथी रे बानू बगत में हाथी रे बानो बेगम सा बक मारे हा बेगम सा बक मारे pehla no behu mate wala he re pehla no mere behu mate wala singad par pakar daro he singad par pakar daro he aa re pehla no kal mate wala लानो मेरे मतवार कि पा कर हरी मा Ding dong. नए वाली है बा अ अगने बा ने हाथी से खोलो दोनों जगत ने हाथी से बादशारे ढोलिया न मू दो मारो बादशारे ढोलिया न मू दो मारो ऊपर शेर न कुदार आय ऊपर शेर न कुदारी बात रट जदा ओ पड़े मैं पड़म अल्लाह खुदा रो न करनी लेऊं अल्लाह खुदा रो दीवान बाजी देलो रे बणायो कंटीवान बाजी देलो बणायो बाद जान बचने सुणा आ बाद जान बचने सुणा हरि रे माए पाडा रे पाडा ए भवानी पाड़ तो आप पोड़ देवला गरीब तेरों तो मा जी फोड़ा मसीद चिनाव थारे भवन में गौ कटाव और हिंदुआर धर्म है और तमूड़ा नी खूंटी गड़ावे दानु भगत ना नो तो बेगम सब मारे तो में महाराज आप ने कहे हे महाराज कई दिन तो तू दाना सागा लड़ती दाना ने मार खप्पर भरती अब तू नसी महाराज दीन दिल में बाया है और बटे गाय कट्टा नो धरम कटावे और थारो बवन फोड़ रहे है है। और तो के शेर पलाो वाला सिंह पर पाख रडारो तो दिल्ली में और yeah. शेर पलामत वाला सिंह पर पाकर गड़ रडारिह ने गाली गुगर माला और yeah. आगे आगे भैरू मारा डेरू मजावे लारे माजी शेर ने टेला तो दिल्ली महाभरा और अगनबाण कंका झंडा अगन बाण बैरूरा चाल हैगत बागती चाल हैगत ने माजी आती से खोलो और ऊभी बेगम रोवे बादशाह मुंदो मार दर शेर ने उड़ माजी बादशाह बोलया अब कह जान बनसाओ हिंदू रो देव पत्र की अल्लाह खुदा रो महाराज नाम को, को लागू तो बांधे अकबर बादशाह ने चेलो बनायो और बादशाह ने बचन सुनाया दोड़ माझी दानू गावे और बानर बिड़े शुरू में बादशाह आया जना बाद बोला जो हिंदुआ देव रह है।, और के हैं। कि है और माता जी राीत गाओ माता जी ने क्यों बोलो नहीं माता जी ठिके मांगे मारो बादशाह है, है और मैं भाई हिंदुआ ने कोई नहीं गा तू मारा गीत गा बो करे जाते बोलो नहीं साहब मारू तो सारा तो कोई गा सकता जी रहे कटाव दौड़ा कटता महाराज कई दिन तो तू दाना सागर लड़ती और दाना ने मार खपर पत्ती अब तू कड़ी बांडवार चिनायडो मंदिर पे पांडवा हां माताजी सेवा करया करता पांडू पांडवा माताजी मंदिर चिनायो बा चापरा और बा चाय राजवर तो आपा अपरा टीका चला आपा आपो देन देन करे जे बाबू के मत लगाई उनसे माताजी हां माताजी मंदिर काल का हां काल का ए पांडू पांत सेवा करया करता दिल्ली में दिल्ली राजा दिलीप पे बसाई राजा दिलीप हां तावर रामदेव दे दिए ना खेड़ा <coughs>